संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला भाग एक मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला पहले भोग लगा लू तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला प्यास तुझे तो विश्व तपाकर कर पूर्ण निकालूंगा हाला एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला जीवन की मधुता तो तेरी ऊपर कक्का वार चुका आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला प्रियतम तू तो मेरी हाला है मैं तेरा प्यासा प्याला अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला मैं तुझ को छक छलका करता मस्त मुझे पी तू होता एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला कभी न कण भर खाली होगा लाख पिए दो लाख पिए पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वह भोला भाला अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला हिम्मत है ना बढ़ूं बढ़ू आगे को साहस है ना फिरूं पीछे कितव्य विमु मुझे कर, कर दूर खड़ी है मधुशाला मुख से तू अविरत कहता जा, जा मधु मदिरा मादक हाला हाथों में अनुभव करता जा एक, एक ललित, ललित कल्पित प्याला, प्याला। ध्यान की जा मन में सुम सुख कर सुंदर साकी का और बढ़ा चल पथिक न तुझको दूर लगेगी मधुशाला मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके रहे नाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला सुन कल कल छल छल मधु घट से गिरती प्यालों में हाला सुन रंझन रंझन चल वितरण करती मधु साकी वाला बस आप पहुंचे दूर नहीं, नहीं कुछ, कुछ चार कदम अब चलना, अब चलना है चहक रहे सुन, सुन पीने वाले, वाले महक रही ले, ले मधुशाला जल तरंग बजता जब चुमबन करता प्याले को प्याला वीणा झंकृत होती चलती जब रुन साकी वाला डांट डपट मधु विक्रेता की धनित पखावच करती है मधुरा उसे मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला पाग बैंजनी जामा नीला डाट डटे पीने वाले इंद्र धनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला बहुते रे इनकार करेगा साकी आने से पहले पथित न घबरा जाना पहले मान करेगी मधुशाला लाल सुरा की धार लपट सी कहना इसे देना ज्वाला मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला दर्द नशा है इस मदिरा का विगत प्रत्या साकी हैं पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला जगती की शीतल हालासी पथिक नहीं मेरी हाला जगती के ठंडे प्याले सा पथित नहीं मेरा प्याला सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है जलने से भयभीत न जो हो आए मेरी मधुशाला बहती हाला देखी देखो लपट उठाती अब हाला देखो प्याला, प्याला अब छूते ही होठ जला देने वाला होठ नहीं सब, सब देह दहे पर पीने को दो बूंद मिले ऐसे, ऐसे मधु के दीवानों को, को आज बुलाती मधुशाला धर्म ग्रंथ सब, सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला मंदिर मस्जिद गिरजे सब, सब को तोड़ चुका जो, जो मतवाला पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को, को जो काट चुका कर सकती, सकती है आज उसी, उसी का स्वागत अगत, मेरी मधुशाला लालायत हाला हर्ष, हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु चु का प्याला हाथ, हाथ पकड़, पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने जिस खींचा व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने, उसने मधुमय मधुशाला बने पुजारी प्रेमी, प्रेमी साकी, साकी गंगाजल पावन हाला रहे फेरता अविरत, अविरत गति से मधु के प्यालों की माला आर लिए जा पिए जा इसी मंत्र का जाप करे मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो यहाँ मधुशाला बजी न मंदिर में घड़ियाली चढ़ी न प्रतिमा पर माला बैठा अपने भवन मुस्जिद देकर मस्जिद में ताला लुटे खजाने नरपतियों के गिरी गढ़ों की दीवारें रहे मुबारक पीने वाले खुली, खुली रहे यह मधुशाला खुली, खुली रहे, रहे यह मधुशाला अभी आप सुन रहे, रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला भाग एक वाचक स्वर भारती परिमल